हाथी की लड़की प्राचीन भारतीय कथा भारत एक ईसा के बाद मेरी पहली माँ एक हाथी थी उसने मुझे नहलाया और अपनी सूढ़ से मुझे पकड़ा जब मुझे भूख लगी थी तो उसने मुझे घास और पत्ते खिलाए अपने जीवन के पहले दो वर्षों के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक हाथी एक दिन हाथी के शिकारियों का एक समूह उस नदी पर आया जहाँ मेरी हाथी माँ और मैं नहा रहे थे शिकारियों ने हमें घेर लिया और उन्होंने अपने तीर उठाया मेरी हाथी माँ ने अपने सूंढ से मुझे पकड़ा और मुझे ऊंचा उठाया यह तो एक छोटा बच्चा है एक शिकारी ने हाँफते हुए कहा एक बच्ची वो कोई अनाथ बच्ची होगी दूसरे ने कहा हम उसके साथ क्या करें समूह के नेता ने ललकारा और कहा हम हाथी को मार डालेंगे और लड़की को गुलाम जैसे बेच देंगे एक और शिकारी आगे बढ़ा मेरे चार बेटे हैं उसने कहा लेकिन मेरी पत्नी हमेशा से एक बच्ची चाहती है मैं उस बच्ची को अपने घर ले जाऊँगा मैं बहुत रोई पर उन्होंने मुझे हाथी से छुड़ाया मैं इतना रोई कि मेरे नए पिता के पास हाथी को घर ले जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा मेरे नए माता पिता गरीब थे लेकिन वे दयालु थे उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार किया उन्होंने मेरा नाम लाली रखा मेरी नई माँ को एक बच्ची होने की खुशी थी भले ही मेरी पहली आवाज़ हाथी की आवाज़ जैसी थी मेरी हाथी माँ भोना मेरे माता पिता के घर के पीछे की पहाड़ियों में घूमती थी राऊ वो चिल्लाती थी मारू मैं उसे उत्तर देती थी शुरू में मेरे माता पिता को मेरी हाथी की आवाज़ मजेदार लगी ले लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उन्होंने मुझे डांटा अब हाथी की आवाज़ मत निकालना मेरी मां ने आज्ञा दी तुम एक लड़की हो एक युवा महिला हो लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी मैं बहुत जिद्दी लड़की थी भोना भी जिद्दी थी मेरे पिता ने उसे गाड़ी खींचने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश की लेकिन जब भी उसे किसी वैगन के साथ जोड़ा जाता तब भोना केवल गोल गोल चक्रों में घूमती थी जब उन्होंने उसे सूढ़ से ईंटों को ढोना सिखाया तो उसने ईट को हवा में फेंका और वापस गिरने पर उन्हें पकड़ा हमारे पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था क्योंकि भूना ने सभी पत्ते खा लिए थे हमारे मैदान में घास भी नहीं थी क्योंकि भूना उसे खा गई थी और उसके बाद भी वो भूखी रहती थी हम इस हाथी के साथ क्या करें मेरे पिता ने दुखी ऊपर कहा वो काम नहीं करती है और हमारे घर की सब चीज़ें खा गई है जवाब में भूना ने हमारे घर की छत पर बीछी घास भी खा डाली हमें उसे बेचना पड़ा पड़ेगा मेरे पिता ने कहा हाँ मेरे भाई शमीर ने सहमति व्यक्त की उससे भूना शुरू से ही नापसंद आप उसे बेच नहीं सकते मैं चिल्लाई वह मेरी है मारू क्रूर रानी भोना के साथ समय बिताने के अलावा मेरी सबसे पसंदीदा चीज त्योहारों के लिए राजधानी उ जाना था वहाँ मैं शाही नर्तकियों को घंटों निहारती थी नाचते समय उनके सोने के लहंगे झील मिलाते थे मैं भी न... नर्तकी बनना चाहती थी हर त्योहार के बाद मैं अपनी झोपड़ी के बाहर गोल गोल नाचती थी जब कभी मैं नाचती थी तो ऐसा लगता था जैसे भोना मुस्कुरा रही हो लेकिन मेरे माता पिता को देखकर गुस्सा आता था तुम्हारे नाचने से धूल उड़ती है अपने सपने को कभी नहीं छोड़ूंगी मैंने कहा मैं एक जिद्दी लड़की थी लेकिन मैंने काम भी किया मैंने चपातियां बनाई और फल इकट्ठे किए मुझे अपने बड़े भाइयों से ईर्षा थी समीर को छोड़कर सभी शादीशुदा थे उनकी पत्नियां उनका सब काम करती थी समीर अभी भी हमारे साथ रहता था मैं उसे प्यार करती थी लेकिन मुझे यह पक्का नहीं पता था कि क्या वो भी मुझसे प्यार करता था भोना भी उसे प्यार करती थी जब भी समीर को अपनी सूंढ से सहलाती थी तब समीर गुस्सा होता था एक दिन समीर और मैं जामुन इकट्ठा कर रहे थे तब हमने घंटियों की आवाज सुनाई सुनी भोना ने तुरंत पेड़ के पत्ते खाने बंद कर दिए और उस आवाज को सुना तभी मुझे एक परिचित आवाज सुनाई दी राहु हाथी मैंने कहा भूना ने अपने पैरों को पटका और फिर उसने बुलंद आवाज में जवाब दिया वो राजा और रानी हैं। समीर ने सड़क पर देखकर कहा मैंने समीर की बांह पकड़ ली रानी मैंने पूछा राजा करी कला चोला एक दयालु व्यक्ति थे लेकिन मैंने सुना था कि उनकी रानी एक क्रूर महिला थी वो बिना किसी कारण के लोगों को जेल भेज देती थी रानी के बारे में यह कहानियां सच नहीं है समीर ने कहा मैंने पेड़ों के बीच में से देखा एक भव्य परेड सड़क पर धीरे धीरे चली आ रही थी शाही हाथी ने बैंगनी और सुनहरा रेशमी कंबल पहना था रानी हाथी की पीठ पर सवार थी मैं एक पेड़ के पीछे छिप गई छुप जाओ मैंने समीर से कहा लेकिन वो बेखौफ बिना डरे खड़ा रहा। भोना ने अपने कानों को हिलाया और वो बुलंद आवाज में चिल्लाई वो एक अन्य हाथी को देखकर उत्साहित थी चुप रहो मैंने आदेश दिया लेकिन भोना ने मेरी बात नहीं मानी वो सड़क की ओर बढ़ी और शाही परेड की राह में खड़ी हो गई रास्ते से हट जाओ रानी ने आदेश दिया क्योंकि शाही हाथी रुक गया था लेकिन भोना वहां से नहीं हिली उसने अपनी सूढ़ से हवा में एक पत्थर उछाला फिर उसने पत्थर को अपनी सूण से पकड़ा मैं कराहठी कराह उठी ऐसे करतब करने पर मेरे पिता अक्सर भूना को सजा देते थे और मेरे पिता रानी चोला की तुलना में बहुत कम क्रूर थे लेकिन रानी मुस्कुरा दी उसने ताली बजाई अद्भुत वो चिल्लाई मैं विस्मय में उन्हें घूरती रही रानी चोला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया भूना ने उसे अपनी सूढ़ से रानी के हाथ भूना ने अपनी सूढ़ से रानी के हाथ को छुआ एक अद्भुत हाथी रानी ने कहा उसकी त्वचा कितनी चिकनी है और वो करतब दिखा सकती है वो एक अच्छी शाही हाथी बनेगी वो बहुत बुरा होगा क्योंकि भूना मेरी थी मैंने सोचा परेड को जाने देने के लिए भूना एक तरफ हट गई वो दुखी मन से चिल्लाई साई हाथी भी जवाब में चिल्लाया अलविदा हाथी रानी ने जाते हुए कहा मैं चिंतित थी भूना मैंने कहा उसने मेरी बात नहीं सुनी भूना साई हाथी और रानी चोला की ओर घूरती रही मेरा दिल ईर्षा से धड़कने लगा मुझे पता था कि भोना अन्य आतियों के बिना बहुत अकेला महसूस करती होगी पर क्या मैं उसे खुश रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी मारू मैं चिल्लाई भूना ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा उसे पता था कि मैं एक आती नहीं हूँ घर चलो लाली समीर ने आदेश दिया उसने भी शाही परेड को सड़क पर आगे बढ़ते हुए देखा मैंने अपनी टोकरी उठाई और घर की ओर चली फिर सुबह भोना गायब हो गई हम, हमें भोना को ढूंढना होगा एक साहसी यात्रा हमें भोना को ढूंढना होगा मैंने अपने परिवार से कहा वो एक हाथी है वो आसानी से कहीं नहीं छिप सकती मेरी मां ने आ भरी और कहा तुम्हें उसे जाने देना चाहिए समीर नसीर हिलाया और कहा इसके अलावा वो हमारा हमारा पूरा हमारे पूरे घर को खा गई थी मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा तुम्हें खुशी है कि वो चली गई मैंने आरोप लगाते हुए कहा समीर न सिर वो एक हाथी है उसने कहा वो मेरा हाथी है मैंने उत्तर दिया मुझे पता था कि मेरा परिवार नहीं समझेगा उन्हें मेरे जैसे भूना पसंद नहीं थी लेकिन मैं जिद्दी थी हमें उसे ढूंढना ही होगा मैंने कहा और मुझे पता है कि वो कहाँ होगी मेरे पिता ने अपनी आंखें ऊपर उठाई रानी चोला ने उसे चुरा लिया है मैंने पूछना की मेरी माँ दुखी हो लगी उस हालत में हमें वो कभी वापस नहीं मिलेगी उन्होंने कहा फिर मैं भूना को चुरा लूंगी मैंने सोचा मैं उसे पुकारने के लिए गई मारूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आया उस रात जबकि मेरा परिवार सो रहा था मैं चुपके से घर के बाहर निकली और भूना की खोज में चली राजधानी यूरेऊर बहुत दूर नहीं थी लेकिन जितना मैं चली वो मुझे उतनी ही दूर लगी सड़क पर छोटे छोटे साए मुझे बड़े डरावने राक्षसों की तरह लगे हर बार जब मैंने कोई आवाज़ सुनी तो मैं सड़क के किनारे ऊंची घास में छिप गई मुझे पता था कि अगर अपहरण कर लिया गया तो क्या होगा क्या मेरा परिवार मुझे खोजेगा मैंने सोचा क्या समीर मेरी परिवाह परवाह करेगा सुबह का सूरज यूरो पर उगाया था उससे राजा का महल जगमगा उठा था महल के चारों ओर भीड़ जमा थी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हों महल के दरवाजों के सड़क पर कुछ नर्तकियां नाच रही थी आमतौर पर मैंने उन्हें देख मैं उन्हें देखने के लिए रुकती लेकिन आज मैं नहीं रुकी मुझे भूना को ढूंढना जो था मुझे रानी चोला से बात करनी है मैंने महल के गार्ड से कहा उनमें से एक हंसा फिर उसने मेरे पुराने कपड़े और गंदे वालों को देखा रानी तुम जैसी किसी लड़की के साथ कभी बात नहीं करेगी उसने कहा इसके अलावा दूसरे गार्ड ने जोड़ा वो एक परेड की तैयारी कर रही है मैं उनका इंतजार करूंगी मैंने कहा फिर मेरे दिमाग में विचार कौन था क्या वह हाथी पर सवारी करेंगी लेकिन पहरेदारों ने मेरी अनदेखी की किसी ने मेरी मदद नहीं की गार्ड ने नहीं मेरे माता पिता ने नहीं समीर ने भी नहीं अब मुझे अपने ही दम पर कुछ करना था भोना की चाल घंटों तक मैं तेज धूप में इंतजार करती रही अंत में परेड शुरू हुई परेड का नेतृत्व नर्तकियों ने किया वे अपने हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहनकर नाची उनकी रंग बिरंगी पोशाखें घूम रही थी मैं उनके नृत्य से अपनी आँखें हटा नहीं सकी मेरे पैर भी थिरकने लगे मैं भी उनके साथ नाचना चाहती थी नहीं मैंने खुद से कहा मुझे रानी को लगातार देखते रहना चाहिए मैंने अपनी आंखें नर्तकियों से दूर हटाई तब मैंने भूना को देखा पहले मुझे वो भूना नहीं लगी उसकी त्वचा चिकनी और साफ थी उसने सिर पर नगो से जड़ा एक उसके सिर पर नगों से जड़ा एक कपड़ा बांधा था उसकी पीठ एक रेशम के कालीन से ढकी थी वो एक शाही भूना थी अब वो मेरी भूना नहीं थी रानी चोला भूना की पीठ पर बैठी मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर हाथ लहरा रही थी रानी ने हवा में एक सोने का छल्ला फेंका भुना ने उसे झट से अपनी सूंढ से पकड़ लिया या देख भीड़ ने तालियां बजाई भुना ने अपने कान फटफड़ाए मैंने उसका मुस्कुराता हुआ मुंह देखा वो खुश थी मुझे लगा कि मुझे उसे जाने देना चाहिए मैं वहाँ से जाने को मुड़ी फिर मैंने उसे आखिरी बार देखने का फैसला किया मैंने गहरी सांस ली और सबसे लंबे और जोर से हाथी की आवाज निकाली मारू मैं चिल्लाई भुना ने चलना बंद कर दिया उसने अपना सिर इस तरह घुमाया कि वो मुझे ढूंढ रही हो लेकिन वहां बहुत भीड़ थी वो मुझे देख नहीं पाई रारू उसने आगे रानी ने आदेश दिया अवनी सही नाम नहीं था उसका नाम भूना था भूना ने रानी की बात नहीं मानी मैंने उसकी आंखों में थोड़ी शरारत देखी भूना ने एक कदम पीछे लिया वो एक आधे गोले में घूपी मुझे रानी चिल्लाई मुड़ो रानी चिल्लाई, वो कुछ भयभीत दिखी भोना ने अपना सिर झुकाया उस फिर से आधे गोल में घूमी फिर उस... उसने फिर एक और कदम पीछे लिया नहीं आगे रानी चिल्लाई, फिर भोना एक और जाकर खड़ी हो गई उसने अपना सिर घुमाया और अपना पीठ और अपनी पीठ पर सवार रानी को देखा तुम गलत तरीके से चल रही हो रानी ने कहा बोना फिर एक गोले में घूमी तुम एक शरारती हाथी हो रानी ने डांटा भोना फिर से एक और जाकर खड़ी हो गई वो वहाँ रुकी और रानी की स्वीकृति का इंतजार करने लगी रानी अब चुप थी भीड़ भी चुप थी फिर कोई हंसा उसके बाद पूरी भीड़ हंसने लगी रानी चोला का मुंह ऐसे हिला जैसे हो, वो भी हंसने वाली हो भोना मैं चिल्लाई मैं भीड़ को धक्का देकर बाहर आई मैं दौड़ अपने हाथी के पास पहुंची उसने अपनी सूढ़ से मुझे अपने करीब लिया मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हालांकि मुझे पता था कि हाथी कभी रोते नहीं मैंने भूना को सूढ़ से सहलाया और उसने मुझे ऊंचा उठाया उसने मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ऊपर उठाया, भीड़ ने खूब तालियां बजाई लेकिन उंगली से इशारा करते हुए इस तरह नहीं बोलता है रानी ने कहा गार्ड आगे बढ़ो उनकी तलवारें उठी जैसे कि उसे पता था कि मैं खतरे में हूं भोना ने मुझ पर अपनी पकड़ और मजबूत की एक बच्चे ने मुझ पर आरोप लगाया है रानी चोला हंसी लेकिन जब उन्होंने देखा कि और कोई नहीं हंस रहा था तो रुक गई मेरे दिल की धड़कन रुक गई क्या भीड़ ने मुझ पर विश्वास किया वे चुप थे और कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे तुमने मेरा हाथी चुराया मैंने दोहराया मैंने नहीं रानी ने कहा हमारे आसपास खड़े लोगों को विश्वास नहीं हुआ मेरी हिम्मत बढ़ी यह मेरा हाथी है मैंने भीड़ से कहा उसने मुझे तब बचाया जब मैं एक छोटी बच्ची थी जब रानी ने मेरा हाथी देखा तो उसने उसे अपने लिए चाह फिर अगले दिन मेरा हाथी गायब हो गया फिर भीड़ ने राली चोला को देखा रानी ने भूना के सिर को थपथपाया भूना ने अपने कान फड़फड़ाए। मैंने सोचा कि भूना क्यों नहीं फड़की क्या वो रानी की क्रूरता के बारे में नहीं जानती थी क्या उसे नहीं पता था कि रानी ने उसे चुराया था इस छोटी लड़की ने जो कहा वो सच है रानी ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा उनकी मुस्कुराहट दयालु थी मतलब ही नहीं थी मैं रानी की को हैरानी से देखती रही लेकिन उसकी कहानी से कुछ हिस्से गायब हैं रानी ने कहा जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे अवनी से प्यार हो गया वो बहुत सुंदर है उसका नाम भूना है मैंने रानी को टोका अवनी भोना उससे क्या फर्क पड़ता है रानी ने पूछा मैं गुस्से में थी रानी चोर है क्या रानी चोर है क्या उससे फर्क नहीं पड़ता है मैंने कहा पहरेदारों ने अपनी तलवारें उठा ली मुझे पता था कि मैं बहुत आगे बढ़ गई थी मुझे अवनी से प्यार है भोना रानी ने कहा वो बहुत सुंदर है उसकी त्वचा हल्की भूरी है वो सच में एक राजसिंह आती है भोना की आंखें भोना ने आंखें नीची की जैसे वो प्रशंसा से शर्मिंदा हो अपनी बात जारी रखें मैंने रानी को घूरते हुए कहा मुझे कोई आदेश आदेश नहीं दे सकता है खासकर एक गरीब गांव की लड़की रानी चोला गुस्से में थी लेकिन वो चकित भी दिख रही थी जब मैंने हाथी को देखा तो उसके बाद से मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी रानी ने कहा मेरा दिल धड़कने लगा काश मैं उस दिन भूना के साथ होती मैं हाथी को निहारते हुए खड़ी थी उसने मुझे हंसाया वो बहुत शरारती और सुंदर है जब मैं एक लड़की थी तो मैं खुद भी वैसी थी फिर रानी ने मेरी तरफ देखा मैं और कुछ कुछ तुम्हारी तरफ भी उन्होंने कहा मैं शर्मा गई मैंने मैंने को चुराया नहीं उससे उन्होंने इशारा करते हुए कहा मैं देखने के लिए मुड़ी तुम मैं चिल्लाई वहा मेरा भाई समीर खड़ा था नाचने का एक मौका समीर ने छुपने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे पहले ही देख लिया था क्या यह सच है मैंने उससे पूछा समीर ने अपने पैरों की ओर देखा यह सच है लाली उसने जवाब दिया ऐसा लगा मेरे गले में एक बड़ी गांठ अटक गई हो उसे निकल पाना संभव न था क्यों मैं फुसफूस आई भोना को रखने की हमारी औकात नहीं थी समीर ने समझाया उसने अपने चारों ओर जो मिलता वो सब कुछ खाती थी वो कोई काम नहीं करती थी वो एक पालतू जानवर जैसी ही थी हम जैसे लोगों की हाथी को पालतू जानवर जैसे रखने की क्षमता नहीं थी लेकिन मैं वो कर सकती हूँ रानी ने कहा लेकिन अब उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था वह पालतू जानवर से कहीं अधिक है उसने मुझे तब बचाया जब मैं एक बहुत छोटी बच्ची थी मैंने तर्क दिया समीर ने सिर हिलाया हमारे माता पिता जानते हैं कि तुम उससे कितना प्यार करती हो उसने कहा इसलिए उन्होंने उसे अपने पास रखा वे तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करेंगे समीर ने अपना सीना फुलाया वो खुद को अपनी उम्र से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा था मैंने अपने परिवार को बचाया समीर ने कहा मैंने फूना को बेच दिया और उसके पैसे अपने ले रखे मैं चिल्लाई और उसके पैसे अपने ले रखे चिल्लाई। समीर मेरा भाई था, लेकिन मैं उससे घूर रही थी मैंने पैसे नहीं रखे समीर ने कहा मैंने वो पैसे माता पिता को दिए जिससे वो तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद सके नए कपड़े मैं हाफने लगी मैंने अपने कपड़ों को देखा वे गंदे और पुराने थे पर वो सब कुछ ठीक था समीर का चेहरा लाल हो गया नृत्य के लिए कपड़े उसने समझा मुझे लगता था कि अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होते तो तुम एक अच्छी नर्तकी बन सकती थी फिर तुम्हारे सपने सच होते ये सुनकर मेरे आंसू छलक गए मैं भूना के बिना कभी खुश नहीं रह सकती थी नर्तकी बनने के बाद भी मैंने कहा समीर ने सिर हिलाया और कहा हाँ इसलिए माता पिता ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा उन्होंने मुझसे भूना को वापस खरीदने को कहा फिर समीर ने मुठ्ठी पर सोने के सिक्के रानी को दिए रानी ने अपना सिर हिलाया देखो सौदा सौदा होता है उन्होंने कहा भुना अब मेरी है मेरे गले में गांठ अब बढ़ती जा रही थी मुझे पता था कि समीर सही था मैं भूना को अपने पास नहीं रख सकती थी महल में भूना को सब खाना मिलेगा जो उसे पसंद था उसका अच्छा ध्यान भी रखा जाएगा अब मुझे उसे जाने देना चाहिए मैंने भुना के विशाल मोटे पैर को थपथपाया उसने मुझे देखने के लिए अपना सिर झुकाया अलविदा मैंने कहा फिर मैंने मुड़कर समीर की बाह पकड़ी चलो अब चलते हैं रुको रानी चिल्लाई मैं एकदम सहम गई मैं भूल गई थी कि मैंने रानी को एक झूठा और चोर बुलाया था क्या मुझे सजा होने वाली थी लेकिन जब मैं घूमी तो रानी मुस्कुरा रही थी समीर मैं चाहूंगी कि तुम भूना की देखभाल करो उन्होंने कहा मैं उसके अस्तबल उसके अस्तबल की सफाई करो उसे खिलाओ पिलाओ समीर ने खुशी से अपना सिर हिलाया फिर रानी ने मेरी तरफ देखा तुम कहती हो कि तुम एक नर्तकी हो उन्होंने कहा उन्होंने पूछा मुझे शर्माई मैं मैं एक नर्तकी बनना चाहती हूं मैंने जवाब दिया रानी ने अपनी बाहों को बांधा और कहा मुझे नाच कर दिखाओ उन्होंने मांग की नाच दिखाओ मैंने सोचा मैंने अपने परिवार के अलावा कभी किसी के नृत्य नृत्य नहीं किया था समीर ने मुझे कोहनी मारी बोना ने मुझे अपनी शूर से छुआ मैंने अपना थूक निकला और फिर किनारे की ओर कुछ कदम बढ़ाए फिर मैं घूमी और मैं सब दर्शकों के सामने झुकी अन्य नर्तकियों को मैंने वैसा करते हुए देखा था भीड़ ने खूब तालियां बजाई रानी चुप रही बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन शायद कुछ ट्रेनिंग के बाद समीर ने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे पहली बार समीर ने मुझे गले लगाने की कोशिश की तब रानी चोलत मुस्क मैं तुम्हें पसंद करती हूँ राली उन्होंने कहा तुम हो। तुम बहुत हो हो जिनसे प्यार करती करते हुए देखने के लिए राज्य घर से लोग आए मैंने भूना के पीठ पर और उसके सिर पर नृत्य किया मैंने उसकी उठी हुई पर हाथ फेरा मुझे नृत्य देखने आई भीड़ से प्यार मिला लेकिन सबसे ज्यादा गर्व मुझे अपने माता पिता और समीर के चेहरे की खुशी को देख कर उनका उपयोग युद्ध में किया जाता था हाथियों ने सेना के सामने मार्च किया और बाधाओं को रोंगते हुए रास्ता साफ किया जंगली हाथियों को अपने हाथी दात के शिकार का खतरा था हाथी दात हाथी हाथी दात का इस्तेमाल गहने हाथी का इस्तेमाल गहने फर्नीचर और उपकरण बनाने के लिए किया जाता था कई प्राचीन शासक शाही हाथी रखते थे शाही हाथी उसके विशेष लक्षणों के लिए चुना जाता था जैसे कि घोड़ा था घोड़े की विशेष अस्तबल में देखभाल की जाती थी राजा और रानी रोजाना राजमहल में घोड़े से जाते थे आम लोग घोड़ों का इस्तेमाल परिवहन के लिए करते थे सैनिक घोड़ों पर चढ़कर युद्ध लड़ने जाते थे प्राचीन भारत में गाय का भी सम्मान किया जाता था। जाता उसके दूध के लिए, को हर के लिए वापस देनी थी। अगर उनके पास देने के लिए कोई गाय नहीं होती तो उन्हें जेल भेजा जाता था अन्य जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता था बिल्ली मोर बत्तखे आम भारतीय पालतू जानवर थे एक अन्य पालतू चिड़िया तोते को अक्सर खतरे की आशंका से बचने और घर वालों को चेतावनी देने के लिए पाला जाता था अंत